सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के छह सूत्रों में से अंतिम सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था शंका हुई कि ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक सातिशय ऐश्वर्य वाले होते हैं यदि तो उनका ऐश्वर्य स्वर्गगत देवता के तरह सातिशय होने से विनाशी होगा उसमें विनाशित तो रहेगा और देवताओं के ऐश्वर्य का पुण्य निमित्त ऐश्वर्य का जैसे ही विनाश होता है तो उनकी आवृत्ति होती है ऐसे उपासना निमित्त तक जो ऐश्वर्य है सातिस उसका नाश होते ही फिर इनकी भी पुनरावृत्ति की आपत्ति आती है एक शंका भी शंका का निराकरण करने के लिए अंतिम सूत्र है व्यास ने कहा अनावृति शब्दांत तो जो क्रम मुक्ति की साधन भूत उपासना करके उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक पहुंचे हैं उपासक और उपासना के फलस्वरूप सातिशय ऐश्वर्य को प्राप्त कर चुके हैं वह उपासना का फलभूत उपासना के क्रम मुक्ति के साधनभूत उपासना के दो अंश है उपासना के फल के दो अंश है एक साथी से साथ एक फलांश है लोकांत पाती और एक है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान द्वारा ईश्वर के अनुग्रह से निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष उपासना का ही फल है जैसे साथी से ऐश्वर्य उपासना से प्रसन्न हुए परमेश्वर के अनुग्रह से उपासकों को प्राप्त होता है ऐसे जो उपासना से संतुष्ट हुए परमेश्वर हैं, वे इन्हें जो उपासना का उपासना के फल का द्वितीय अंश है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष वो भी प्रदान करते हैं मुक्ति विद्या ऐसा उसमें अधिकरण सार में आया था ना परमेश्वर उपासना से संतुष्ट हुए लोकांत पाती ऐश्वर्य भी देता है और मोक्ष भी देते हैं निर्विशेष ज्ञान से ऐसा तो उनका मोक्ष होता है जो क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना करके ब्रह्मलोक में गए हैं उनकी इसे अनावृत्ति शब्द से बताया उन उपासकों की आवृत्ति नहीं होती उपासना का फलभूत लौकिक जो सातिशय ऐश्वर्य है वो समाप्त होने पर भी उन्हें मुक्ति का साधन भूत निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान भी ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होने से बेमुक्त हो जाते हैं उनका जन्मांतर नहीं होता ये अनावृति शब्द बता रहा है कहा ये आपको कैसे ज्ञात हुआ तो कैसे शब्दाथ शब्द प्रमाण से ज्ञात हुआ। बताती है और वे मुक्त हो तय अमृतत्म न स पुनरावर्त इत्यादि कई एक श्रुति वचन क्रम मुक्ति की साधन उपासना करके ब्रह्मलोक में गए हुए उपासकों की ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति का वर्णन कर रही है श्रुतिया बे शब्द यहाँ पर शब्द से लेने हैं शब्द प्रमाण से अनावृति शब्दात अनावृति शब्दात ऐसा दो बार उच्चारण इसलिए किया जा रहा है कि यहां ब्रह्म सूत्र नामक शास्त्र की समाप्ति है अंतिम सूत्र है यह इसलिए पूरे सूत्र का ही आवर्तन किया है भाष्यकार भगवान इस सूत्र का अर्थ इसी प्रकार का बता रहे हैं तो भाष्य को देखिए तो नाड़ी रश्मि समन वितेन अर्चिरादि परवना देवयाने न पथा ये शास्त्रोक्त यारणवो ब्रह्मलोक तृतीयशाइ दिव यस्मीय सरोनत्त्थसोमसवनो यस्मराजिता पूर्ब्रह्मणो प्रभु यंच प्रभुवित हिन्मेने मंत्रवादादी प्रदेश प्रपंचते नलोकाव गुप्तभावर्तृतिशब्द का सूत्रस्थ। इसका अन्वय बताते हैं टीकाकार कि ये ब्रह्मलोकम ते तम प्राप्य नावर्तन्ते इति संबंध अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात इस प्रतीक के बाद में जो टीका का एक वाक्य है ना वो भाष्य वाक्य का अन्वय बता रहा है तो भाष्य में जो है प्रथम पंक्ति में ये ब्रह्म शास्त्रोक्त विशेषणम गति यत् संबंध होता न तो इस शब्द से ग्राह्य ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों को लेना है और तेतम प्राप्त नावर्तनते यहाँ पर ते शब्द भी उन्हीं का परामर्शक है ये शब्द जिनका परामर्शक है तो ते यानी उपासका। तम प्राप्य इसमें तम शब्द का अर्थ है ब्रह्मलोक तम ब्रह्मलोकम प्राप्त नवर्तंते तो ये गता गति तो ब्रह्मलोक जो जाते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करके पुनरावृत्ति उनकी नहीं होती लेकिन कौन से ये शब्द से ग्राह्य ब्रह्मलोक गए हुए उपासक तो प्रतीक उपासक नहीं जो दहरादि क्रममुक्ति मुक्ति की साधनभूत उपासना करके गए हुए उपासक उनको ते शब, ये शब्द से लेना ये और ते ये जो दोनों शब्द है ना सर्वनाम ये ते ब्रह्म मुक्ति की साधरभूत उपासना करके गए हुए ब्रह्मलोक में जो उपासक हैं, वे तम प्राप्य न आवर्तनते ब्रह्म लोक को प्राप्त करके फिर इस संसार में वापस नहीं आते मतलब जन्मांतर उनका नहीं होता मुक्त हो जाते हैं वे ऐसा अनावृत्ति शब्द का अर्थ है अब ये शब्द से ग्राह्य गच्छन्ति गच्छंती ब्रह्मलोक गए हुए उपासकों को लिया जा रहा है तो ब्रह्मलोक कैसे गए कहा से गए तो ब्रह्मलोक पहुंचाने वाले मार्ग को बीच में बताया शुरू में कि नाडी रश्मि समन बीते अर्चिदि परवना देवयान पथा ब्रह्मलोकम ये गच्छी तो ब्रह्मलोक ले जाने वाला ये मार्ग है देवयान पथ देवयान मार्ग देवयान मार्ग के विशेषण है नाड़ी रश्मि समन्वितेन एक और दूसरा अर्चिरादि परवना ये दो विशेषण है देवयान मार्ग के उनाड़ी यानी सुसुमना नाड़ी से जो निकलता है और रश्मि से भी जो समन्वित है ऐसे को ही ये देवयान मार्ग प्राप्त होता है ये बताया था न ना कि नाड़ी में सूर्य से निकली हुई रश्मिया नाड़ी में आती है नाड़ी से निकली हुई सूर्य में जाती है यानी नाड़ी संबद्ध होता है वो चाहे दिन में मरे या रात में मरे ये पहले आया है तो नाड़ी संबद्ध है देवयान मार्ग नाड़ी समन्वित न देवयान पथा और रश्मि संबद्ध भी है वो और अर्चिरादि उस मार्ग के पर्व है ये पहले वर्णन आया है तो अर्चिरादि पर्वों वाला नाड़ी रश्मि संबद्ध जो देवयान मार्ग उससे ये ब्रह्मलोकम गच्छन्ति। ब्रह्मलोक का विशेषण है शास्त्रोक्त विशेषणम कैसे ब्रह्मलोक में जाते हैं एक तो ये कहा गया कि रोज रोज हरेक प्राणी ब्रह्मलोक जाता है सर्वा इमा अहरह सर्वा इमा प्रजा ब्रह्म लोकम ग्य नीदु व्रह्माप्ता ऐसा वो नहीं जानती है प्रजा यानी प्राणी प्रतिदिन ब्रह्मलोक जाते हैं एक वो ब्रह्मलोक है ब्रह्म एवलोक ब्रह्म लोक सुसुप्ति अवस्था में जीव की जहाँ अवस्थिति होती है वह स्थान ब्रह्मलोक कहा होता है तो सता में तदा संपन्नो भवति वो अज्ञात ब्रह्म वो भी ब्रह्मलोक है और यहाँ देवयान मार्ग से प्राप्त जो दे ब्रह्मलोक है वो ब्रह्मण लोक ब्रह्मलोक ऐसा षष्टी तत्पुरुष समास है यहाँ और वहाँ ब्रह्मलोक गचन्ते न विदु ब्रह्म प्राप्त पर ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक ऐसा कर्मधारय समास है दोनों ब्रह्मलोक शब्द होने पर भी नींद में जिस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है वहां ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक ऐसा कर्मधारय समास और यहां उत्तरायण मार्ग से शरीर छूटने के बाद ब्रह्मलोक में जिस ब्रह्मलोक में पहुंच रहा है त्पुरुष समास है ब्रह्मण लोक ब्रह्मलोक और ब्रह्म लोक में ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्रह्म जी हिरण्य गर्भ का लोक वहां जाते हैं देवयान मार्ग से और वो ब्रह्मलोक कैसा है तो शास्त्रोक्त विशेषण शास्त्र है उपा जो ब्रह्मलोक का वर्णन करने वाले उपनिषद वाक्य शास्त्र कहलाएंगे और उनके द्वारा बताए गए विशेषण हैं जिस लोक के वो हैं शास्त्रोक्त विशेषण ब्रह्मलोक ऐसे ब्रह्मलोक को जो प्राप्त करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती ये कहा गया अब वो शास्त्रोक्त विशेषण कौन से कौन से है ब्रह्मलोक के इसके लिए ये बताया जा रहा है अरस्य हवय ब्रह्म लोके ब्रह्मलोके श्याम इतो दिवी इससे ये विशेषण बताया है एक दूसरा विशेषण बताने वाला वाक्य है यन ऐरम मदीय सर तीसरा है यन अश्वत्थसोमसवनो चौथा है येश्मिन अपराजिता पूर ब्रह्मणो और पांचवा है येश्मिन प्रभु यभु विमित हिन्मयेष्म और छठा है यश्च अनेकधा मंत्रार्थवादादिशु वादादि प्रदेश प्रपंच थे यहाँ पर छे यथ शब्दों का प्रयोग है पांच तो हैं सप्तम और एक है प्रथम ऐसे छे का प्रयोग है ना यथ शब्द का तो इन छे यथ शब्दों का प्रयोग करके छे विशेषण बताए जा रहे हैं पहला विशेषण है यश्मिन ने यश्मिन लोके। ऐसा लेना ये ब्रह्म अर्णवों के पास में ब्रह्म लोके है ना तो यश्मिन यश्मोके यश्मिन का ब्रह्म लोक के साथ है हवे न्य अर्णव तो अर और निय नामक दो अर्णव हैं। अर्णव कहते हैं सागर को सागर समुद्र तो ये समुद्र तो नहीं है समुद्र के तरह विस्तृत सरोवर है और न्य नामक एक का नाम है अर दूसरे का नाम है न्य तो और, और न्य नामक दो अर्णव के तरह अर्णव यानी समुद्र जैसे बड़े बड़े सरोवर हैं जिस ब्रह्मलोक में तम ब्रह्मलोकम प्राप्य ते नावर्तन ऐसा अनुय शास्त्रोक्त यह विशेषण है शास्त्र उपनिषदों ने बताया है कि मार्ग से उपासक जिस ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक में में जाते हैं, हैं। उस में दो बड़े-बड़े सरोवर उन्हें यहाँ पर अर और, और नाम से कहा जा रहा है यस्मिन ये तो यिन यहाँ नरह लग रहा है डबल ना है ना वो तो नुट हुआ है नुट होता है ना गमो रस्वादची गमो नित्यम से तो वो तो अ को नुटागम हुआ है तो यशमिन नरह ऐसा दिख रहा है लेकिन पदच्छेद करेंगे वो तो नुट हट जाएगा संहिता में होता है ना अलग अलग करने पर अरह यश्मे निकलेगा अर नाम का समुद्र है। न चला जाता है वह आगंतुक है डबल निकरा और न्य तो न्य ही है अर और न्य ऐसे दो होने के कारण अर्णवो द्विवचन है सागर जैसे दो बड़े बड़े सरोवर हैं जिस ब्रह्मलोक में तम ब्रह्मलोकम प्राप्य ते नावर्तन्ते ऐसा अनुभव करिए तो शास्त्रोक्त एक विशेषण हुआ इन दो सरो बड़े बड़े सरोवर वाला है वो ब्रह्मलोक वो कहा पर है ब्रह्मलोक यही पृथ्वी पर है या कहा है तो कहते हैं इत तृतीय श्याम दिवी इत तृतीय श्याम दिवी इसमें इत यानी अस्मात लोकात। ये हम जहां निवास कर रहे हैं वो है पृथ्वीलोक इसकी अपेक्षा जो तीसरा है भूभुआ स्व स्वे स्व स्व कहने से वो सब लिए जाते हैं चार और पांचों सप्त सप्तव्यहारितिया जब कहते तो हैं तो है तो तीन है। कहते हैं तो स्व तक स्व में बाकी चारों का अंतर्भाव होता है तो सत्यलोक है ना वो ब्रह्मलोक तो उसमें सत्य आई जाता है स्व में ही स्व कहते हैं तो पांच लिए जाते हैं सप्त व्यहारितिया जब करते हैं तो ओम मह जन तप जन तपह तप, म सत्य वो तो सत्य है ती, तीसरे में आ रहा स्व में तो इसलिए कहते हैं इत यानी अस्मात् अस्मात्थ्लोका तृतीय तो श्याम दिवी दीवी शब्द स्त्रीलिंग होने से तृतीय श्याम है सप्तमी है ना तो यहां से जो तीसरा लोक है दिव लोक वहां वो ब्रह्म लोक है और उसमें बड़े बड़े ये दो सरोवर हैं समुद्र जैसे एक विशेषण हुआ आगे हैं दूसरा विशेषण यस्मिन आयरम मदीयम सरह तो आयर कहते हैं अन्नमय रा कहते हैं अन्न को और उसका विकार अन्न में इसलिए एरम का मतलब उस ऐसा एक दो सरोवरों में से एक सरोवर है जिसके जल को पीने के बाद भोजन करने की जरूरत नहीं होती वो भोजन का काम करता है तो अन्नमय उसके लिए अलग से फिर भोजन करने की जरूरत ही नहीं है इसलिए अरम यानी अन्नमयम और मदियम का अर्थ है हर्ष उत्पादकम मद कहते हैं हर्ष को मदीय कहते हैं हर्ष उत्पादक को, उत्पादक को। हाँ। खाने की खाने के लिए एक अर है और एक पीने के लिए है तो इसलिए चूल्हा जलाने की जरूरत ही नहीं होती है एक भूख लगी तो वो एयर को पी लो भूख शांत हो जाती है इसलिए दाल सब्जी रोटी ये सब महंगी हो रही है कि सस्ती हो रही है वहां कोई सताती नहीं है महंगाई समुद्र के तरह वो कभी समाप्त होता ही नहीं है महाप्रलय तक के लिए बना है कभी अकाल वहा नहीं पड़ता वो समाप्त नहीं होता ना। आयर का कितने भी पहुंच जाए कितने भी पी लें वो समाप्त नहीं होता तो आयरम यानी अन्नमयम और मध्यम यानी हर्ष उत्पादक कहीं एक अन्न खाते हैं तो फिर मन खराब हो जाता है कहते ना जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन ये सात्विक है इसमें जो है गुण का फल है न सुख तो हर्ष सुख का द्योतक है वो तो मध्यम का है हर्ष उत्पादकम यानी सुख करम वो आयर यानी सर है तो अन्न में सुखोत्पादक एक सर है वहां पर एक विशेषण हुआ इन विशेषणों का साथ साथ टीका में किया हुआ अर्थ भी देखते चलिए लोकम विश्ठी यश्मि का अवतरण है लोकम विशिन्ष्टी यश्मीति जो इतो तृतीय श्याम दिवी लिखा है ना उसका अर्थ कर रहे हैं इतः का अर्थ करते हैं तृतीय श्याम दिवि यो तस्मिन इति इति च सुधा ब्रह्म लोक तस्ल सुधारिध्यु हो गया है चाहे व टीका में है ना चारणक तुल्य ऐसा हुआ ना चारणव तुल्य होना चाहिए जो मूल में है ना अर्णव ब्रह्मलोके उसी अर्णव को कहा जा रहा है अर्णव तुल्यो अर्णव को ही इसलिए अर्णक तुल्य नहीं अर्णव तुल्य अर्णव तुल्य क्या है तो सुधा ऋध है अमृत के सरोवर है अरअर्णय नामक अब ये जो ये द्वितीय यश्मिन आयरम मदियम सरह इस वाक्य में आयरम मदियम ये विशेषण है ना सर के आयरम का अर्थ करते टीकाकार आयरम अन्नमयम मदियम का करते हैं मद करम सर मद कहते हैं हर्ष को सुख को तो सुख संपादक सर है और आगे तीसरा यश्मिन शब्द है उसको देखिए भाष्य में यश्मिन अश्वत्थ सोम सवन यशमिन यानी यश्मिन ये ब्रह्मलोक है जिस ब्रह्मलोक में एक अश्वत्थ है यानी पीपल है अश्वत्थ कहते है, पीपल वृक्ष को और उस अश्वत्थ का विशेषण है सोमसवन उससे रस निकलता रहता है टपकता रहता है पीपल के वृक्ष से वो कौन सा तो सोमसवन सोमसवन का अर्थ करते हैं टीकाकार सोमसवन यानी अमृत वर्षी अमृत की वर्षा करना जिसका शील है स्वभाव है अमृतम वर्षते तत्शीला अमृतम वर्षती तत्ल अमृतवर्षी जैसे उष्णम भूंगते तत्शील उष्णभोजी ऐसे अमृतवर्षी तो ब्रह्मलोक में पीपल हैं उसका स्वभाव है अमृत की वर्षा करना उससे अमृत रस टपकता रहता है ऐसा एक पीपल है वहां पर अश्वत्थ है ये यश्मिन अश्वत्थ सोम सवन इससे बताया गया वो ब्रह्मलोक आगे कहते हैं यश्मिन अपराजिता पूर्व ब्रह्मणों तो जो अशुद्ध चित्त हैं ब्रह्मलोक के नीचे वाले लोकों के भोग के प्रति राग द्वेष रूपी दोष ग्रस्त चित्त वाले हैं सरजा हैं, रज शब्द का अर्थ है ये अशुद्धि ब्रह्म लोक के अपेक्षा नीचे वाले जो लोक पृथ्वी से लेकर के वहां तक के प्रजापति तक बताए हैं ना ऊपर तो वो बताया है ना उसमें प्रजापति भी लोक लो आया एक और वहां जो के जो विषय उन विषयों के प्रति राग द्वेष ये है रज शब्द का अर्थ है और उस रज से युक्त चित्त हैं जिनका उन्हें कहा जाता है सरजा और उनसे रहित हैं चित्त जिनका उनको कहा जाता है विरजा सरजा जो है उनसे अपराजिता उनसे जीती नहीं जा सकती प्राप्त नहीं हो सकती उनको जो सरज है प्रजापति लोक तक के विषयों के प्रति ग्रस्त रागद्वेश उनके द्वारा प्राप्त न की जाने वाली नगरी पु शब्द का अर्थ है नगरी पूर एक ब्रह्मलोक में नगरी है पूर है और उसका विशेषण है अपराजिता अपराजिता का अर्थ है प्राप्त करने योग्य नहीं है उसमें प्रवेश नहीं होता है किनका सरजा जो है उनका जो विरजा है प्रजापति लोक तक के भोगों की आसक्ति से रहित चित्त वाले हैं वे वीरज कहलाएंगे और उन्हीं को उन्हीं का उस नगरी में प्रवेश होता है सब नहीं आने देते नहीं तो वाइब्रेशन वहां का समाप्त हो जाता है ना निकृष्ट भोगों में आ सकती हैं जिनकी वे लोग पहुंचते हैं यदि किसी अच्छे स्थान पर तो भोगों के ही उनके चित्त से निकलते हैं संस्कार चिंतन की धारा है और वो वहाँ के वातावरण को दूषित करती हैं। रमन महर्षि के आश्रम में प्रवेश करते करते साधकों का चित्त कहते समाहित होता था क्यों होता था कि रमन महर्षि का चित्त समाहित था तो उनके चित्त में से जो हो शांति के बाइब्रेशन निकलते थे उनके समय वो चिंतनधारा निकलती थी वो साधकों के चित्त को चित्तगत जो विक्षेप है उनको अभिभूत करती थी आ आएगी जो संचरित होंगे जो प्रबल होगा वो दुर्बल को अभिभूत करेगा ना और ज्यादा विषयाशक्त लोगों के निवास स्थान पर फिर वो साधक के साधना के वाइब्रेशन अभिभूत हो जाते हैं इसलिए जो ब्रह्मलोक में एक नगरी है पूर है उस पूर्व को का विशेषण है अपराजिता निकृष्ट भोगों में आसक्त चित्त वालों के द्वारा प्राप्त न की जाने वाली नगरी जो जिससे पराजित होता है उसके अधीन हो जाता है ना तो सरजा जो जीव है प्राणी है उनसे पराजित नहीं होती यानी उनको प्राप्त नहीं होती जो विरजा है उन्हीं को प्राप्त होती है ऐसी नगरी जिस ब्रह्मलोक में है उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करके वो उपासक पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है ये कहा जा रहा तो अपराजिता पूर्व ब्रह्मण वो नगरी किसकी है राजधानी तो ब्रह्मा की है ब्रह्मण ने ब्रह्मा जी की वो नगरी है वहां ब्रह्मा जी रहते हैं जैसे भारत इतना बड़ा देश है जहां राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री आदि रहते हैं जिस नगरी में उसे कहा जाता है उस राष्ट्र की राजधानी राजा की नगरी राष्ट्राध्यक्ष की नगरी ऐसे वो ब्रह्मलोक तो बड़ा है और उसमें एक अपराजिता पूर है वो ब्रह्मलोक अध्यक्ष ब्रह्मा जी का जहां निवास है वहां सब लोगों को जाने की अनुमति नहीं है जो सरज होते हैं वो वहां नहीं पहुंचते आगे कहते हैं यशमिन प्रभु विमितम हिरणमय वेशम तो यश्मिन ब्रह्म लोके प्रभु के द्वारा यानी ब्रह्मा जी के द्वारा विनिमितम विमितम यानी निर्मितम विमितम का अर्थ है निर्मितम वेशम एक वेशम है मह, महल है ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित संकल्प मात्र से और कैसा है हिरन मजम वो सोने का ही है वहा ईट पत्थर कुछ लगा ऐसे पृथ्वी के नहीं लगे हैं लोहे की सरिया नहीं पड़ी है सोने की ही सोने से ही बनी है वो नगरी पूरा का पूरा महल सोने का बना हुआ इसलिए हिरण मयम वेशम यो के तम ब्रह्मलोक प्राप्य न निवर्तन्ते ऐसा लगाना और एक विशेषण है ब्रह्मलोक का कि यनेक मंत्राथवादादि प्रदेशेषु प्रपंचते और जिसका मंत्र अर्थवादादि अनेक श्रुति वचनों में विस्तार से वर्णन है जिस ब्रह्मलोक का वह ब्रह्मलोक प्राप्त करके उपासक पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। ये कहा जा रहा है कि यश्च ब्रह्मलोक ऐसा लगाना मंत्र अर्थवादादि प्रदेशेशु यानी मंत्र रूप श्रुति में अर्थवाद रूप श्रुति में विस्तार से वर्णित है जो ब्रह्मलोक उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करके वे कह रहे हैं आगे कि ते यानी ब्रह्मलोक में उत्तरायण मार्ग से पहुंचे हुए उपासक तम ने उस शास्त्रोक्त विशेषण ये जो बताए हैं इस विशेषण वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करके न आवर्तन्ते आवृत नहीं होते हैं कैसे तो कहते हैं जैसे चंद्रलोकात लोका भुक्तभोगा भोग की दृष्टांत है तो जैसे चंद्रलोक है स्वर्गलोक तो स्वर्गलोक में पहुंचे हुए कर्मी वहां का भोग यागा कर्म जनित पुण्य जब तक है तब तक करके और जैसे ही वो पुण्य का भोग पूरा हो जाता है तो भुक्त तो भोगा स्वर्गलोक के भोगों को भोग लिया अपने पास जितना पुण्य था उतने पुण्य के फल स्वरूप आते हैं जैसे ऐसे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए उपासक वापस नहीं आते दृष्टांत है टीका को देखिए थोड़ी सोमसवन अमृतवर्षी यहां तक की टीका देखी थी आगे की टीका है है वो तो वो आगे का अवतरण है थोड़ा भाष्य कोई देखिए अभी तो मद कर्म यह सब तो देखा था और आगे का वो अंत अवतरण आ, आ रहा है अंत उससे पहले अब सूत्रस्थ अनावृत्ति पद की व्याख्या हो गई यहां तक तक शब्दात ये जो है ना सूत्र का द्वितीय अंश द्वितीय पद वो हेतु को बताने वाला है ब्रह्मलोक में गए हुए उपासकों की अनावृत्ति क्यों होती है इसमें हेतु बताने वाला है शब्दात यानी श्रुति प्रमाणात प्रमाणात् निश्चय हुआ उसे कह रहे हैं तो शब्दात का अवतरण है एक प्रश्न के रूप में कि कुतः भाष्य में अकस्मात प्रमाणात्श्चित आपने किस प्रमाण से निश्चय किया कि ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों की पुनरावृत्ति नहीं होती मुक्त होते हैं भे ये आपको किस प्रमाण से निश्चित हुआ तो प्रमाण बता रहे हैं शब्दात और वे शब्द बताए जा रहे हैं तयोर्धमायन अमृतत्व ये शाम न न पुनरावृत्ति प्रतिपद्यमाना येन प्रतिप्यम इम नावर्तन्ते आवर्तन नवर्त पद्यते न पुनरावर्तते इत्यादि शब्देभ्य सूत्रस्थ शब्द कर दिया तो ये जो शब्द प्रमाण है तयोदुमा अमृतत्व इसमें लेना है निरपेक्ष अमृतत्व तो सुषुमनाडी से प्रवेश करके उत्क्रमण के समय मूर्धा का भेदन करके अर्चिरादि मार्ग से चले गए ब्रह्मलोक <coughs> फिर वहां से वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं क्रम मुक्ति है ना तो अमृतत्व को प्राप्त करते का अर्थ है मुक्त हो जाते हैं जो ये कहा गया अमृतत्व ही विंदते आत्मना विदते आत्मना अमृतत्व विन्दते अर्थ तो है कि वहां उनको निरपेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति हो रही है तो निरपेक्ष अमृतत्व का प्रापक निर्विशेष ब्रह्मबोध भी होता है ये श्रुति का अर्थ है कि निरपेक्ष अमृतत्व का प्रापक निर्विशेष ब्रह्मबोध ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त करके वे निरपेक्ष अमृत अमृतत्व को प्राप्त करते हैं मुक्त हो जाते हैं तेषा न पुनरावृत्ति जो ब्रह्मलोक में गए उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना करके गए हुए उपासकों को तेषा शब्द से लेना है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती ये ते न प्रतिपद्यम इम मानव आवर्तम नवर्तनते ये तेन उत्तरायण मार्गेण देव यानी न पथा प्रतिपद्यमाना यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त करने वाले उत्तरायण मार्ग से देवलोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करने वाले जो प्रतिकुपासक उपासक है उन प्रतिकुपासकों के लिए कहा जा रहा है कि इमम मानवम आवर्तम नावर्तन्ते क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना करके जो नहीं गए हैं प्रतिक उपासना पंचाग्नि विद्या का अनुष्ठान करके गए हैं अश्वमेध कर्म करके गए हैं तो वे उनको कोई निश्चित नहीं है कि वहां ब्रह्म ज्ञान होगा ही तो उनका भी इस कल्प में जब तक ब्रह्मा जी की आई है तब तक यहां आना नहीं होता कल्पांतर में उनका जन्म होता है इम मानवम ये विशेषण दिया ना तो इम मानव आवर्तम नवर्तनते कर्त हैं इस कल्प में वे उनका पुनर्जन्म नहीं होता फिर कल्पांतर में होगा वो प्रतिगोपासकों के लिए ब्रह्म लोकम अभि तो ब्रह्मलोक को वो प्राप्त करते ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक वो है निर्विशेष ब्रह्म भाव उसे प्राप्त कर लेते हैं न तो पुनरावर्त उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती इत्यादि शब्दों से यह निश्चित हुआ कि ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए अहंग्रह उपासक मुक्त हो जाते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती ये ये श्रुति वचन बता रहे हैं ये कहा अब अंतवत्वी इत्यादि का अवतरण लिखा जा रहा है यद्यपि इह न पुनरावृत्ति इह इति मानवषुम अस्मिन् कल्पे ब्रह्मलोक गता कल आवृत्तिर्भाष यद्यपि ये लगाना तो यह नावर्तनते इम मानव नावर्तनते इत्यादि विशेषण से यह प्रतीत हो रहा है कि इस कल्प में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती जैसे स्वर्ग में गए हुए लोगों की इसी कल्प में पुनरावृत्ति होती है ऐसे ब्रह्मलोक में गए हुए की पुनरावृत्ति नहीं होती इस कल्प में और ये विशेषण के सामर्थ्य से प्रतीत हो रहा कल्पांतर में उनकी पुनरावृत्ति होगी यद्यपि ऐसा प्रतीत हो रहा तो भी आगे कह रहे हैं तथापि ईश्वर उपास्तिम विना पंचाग्नि अश्वमेध दृढ़ साधनेर ये गता तेषाम तत्व ज्ञान नियमा भावात आवृत्ति तो जो ईश्वर की उपासना किए बिना ब्रह्मलोक में गए हैं अहंग्रह उपासना के बिना आ, अन्य साधन से भी ब्रह्मलोक जाया जाता है वो है पंचाग्नि उपासना रूप प्रतीक उपासना और अश्वमेध कर्म अश्वमेध में उपासनाएं भी प्रतीक उपासना है और आपकी वो दृढ़ ब्रह्मचर्य आदि जो व्रत है उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है यद्यपि तो उन लोगों को वहां पर पहुंचने पर निश्चित नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान होगा ही ये नियम नहीं है कहा जा रहा कि है कि पंचाग्नि विद्या ईश्वर उपास्ति बिना ईश्वर उपास्ति है अन उपासनाएं क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाएं उनके बिना जो अन्य साधन है पंचाग्नि विद्या अश्वेध कर्म और दृढ़ ब्रह्मचर्यादि साधन इन साधनों से जो ब्रह्मलोक में गए हैं तेषाम तत्वज्ञान नियमाभाव उनको वहा तत्व तो ज्ञान होगा ऐसा नियम नहीं है तो नियम न होने से आवृति आवृत्ति उनकी कल्पांतर में आवृत्ति होगी और ये तो दहरादि ईश्वर उपास गता जो ब्रह्मलोक में दहरादि परमेश्वर की उपासना करके ब्रह्मलोक में गए हैं उनके विषय में कहते हैं तेष्या सगुण विद्या फलक्षेपी तो सगुन ब्रह्म विद्या का जो फल है सात से ऐश्वर्य वो समाप्त होने पर भी ईश्वर के अनुग्रह से निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त होता है उसके फल स्वरूप अनावृत्ति होती है ये कह रहे हैं कि सगुण विद्या फल क्षेत्री यानी सातिश ऐश्वर्य का नाश हो जाने पर भी निरवग्रह ईश्वर अनुग्रह लब्ध आत्मज्ञान तो निरवग्रह ईश्वर है निरतिशय ऐश्वर्य जिनका है श्री परमेश्वर और उनके अनुग्रह से प्राप्त जो आत्मज्ञान है यानि निर्विशेष ब्रह्मबोध है विशेष ब्रह्मबोध के सामर्थ्य से मुक्ति नियमा, उनको मुक्ति होगी उनकी पुनरावृत्ति कल्पांतर में भी नहीं होगी जैसे प्रतिकु, की हो रही है, ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी आ, मुक्ति इति इति नियमा, अभिप्रेत्य आह इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये लिखते हैं अन्तवत्वे भी इत्यादि भाष्य ईश्वर के अनुग्रह से ही। हाँ ईश्वर के अनुग्रह से ही होगा जिज्ञासु भक्त है ना वो इसलिए वहां पर उनको ईश्वर के अनुग्रह से ज्ञान होगा यहां भी ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है यश्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्ते कथिता हथा प्रकाशनते महात्मा यही बता रहा आप श्वेता श्वेत रूप कांति मंत्र है और प्रमाण तथा तो प्रमेय के अधीन ज्ञान होता है ना प्रमा होती है तो प्रमेय है परमात्मा ही तो उनके अधीन है का मतलब उनके अनुग्रह से अधीन है और ये मे वैश्व वृणुते नभ्य यहां पर भी ओ जो उसका वर्ण करता है उसे उस उनके अनुग्रह से ज्ञान होता है तेष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम ये बताया जा रहा है कि परमात्मा को ही चाहने वाले जिज्ञासु साधकों को परमात्मा अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है तेषा अनुकम्पाथ अहम अज्ञान जम तम नासमी आत्म भावस्तु ज्ञान दीपे ये सब जो है ईश्वर के अनुग्रह से ही यहाँ ज्ञान होता है ये बता रहे हैं और वहां भी ईश्वर के अनुग्रह से बताने वाले यही है तो ऐश्वर्यस्य यथा अनावृति तथा वर्णित परम इत्यत्र तो सगुण ब्रह्म उपासना का फलभूत जो ऐश्वर्य है वह अंतवान होने पर भी यानी विनाशी होने पर भी साथी स है ना इसलिए विनाशी होगा ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त जो आत्मज्ञान है, उससे वे अनावृत्ति को ही प्राप्त करते हैं मुक्त हो जाते हैं। यथा अनावृत्ति उनकी अनावृत्ति यानी मुक्ति कैसे होती है ऐसा वर्णन हमने इसी अध्याय के तीसरे पाद में दसवें सूत्र में किया है वो है कार्याद्यक्षण सहात पर में दीर्घ की मात्रा होनी चाहिए वो छूट गई है सूत्र में सहात परम सह अतः परम ऐसा है सह अतः परम उदीर्घ हुआ है सहात परम उदीर्घ की मात्रा छूट गई है आगे है सम्य दर्शन विध्वस्तमस इत्या अवतरटी का में देखिए ननु नु अत्रीता सगुण अनावृत्ति क्रम उक्तो न निर्गुण विदा तत्र को हेतु इति तेसाम शंका हेतुक आवृत्तिशंकाभा तो शंका है कि अत्र उपसंहार अधिकरण में अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात उपसंहार सूत्र है ना इस उपसंहार सूत्र में सूत्रकार भगवान ने यानी वेदव्यास जी ने जो सगुण उपासक हैं उनके ही मुक्ति का क्रम बताया है अनावृत्ति का क्रम या मुक्ति का क्रम बताया वर्णन किया निर्गुण ब्रह्मज्ञानियों के मुक्ति का वर्णन नहीं किया इसमें क्या हेतु है निर्विशेष ब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति का भी वर्णन उपसंहार में होना चाहिए था ना? वो क्यों नहीं किया ये आशंका हुई उसका उत्तर दिया जा रहा है कि कहते हैं उन निर्गुण ब्रह्मज्ञान जिनको यहां मानव शरीर में हो गया है उनके आवृत्ति की आशंका ही नहीं होती जिनके आवृत्ति की आशंका होती है उन्हें आवृत्ति रहित बताने के लिए उनके अनावृत्ति का क्रम यहां पर बताया हा तो ये जो हो ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है उनकी तो आवृत्ति का कोई नहीं है प्रश्न ही नहीं होता है तो ये कहना ये जब शंका ही नहीं है तो उसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है तो तेषा यानी निर्गुण ब्रह्म विधान आवृत्ति शंका भावात, आवृत्ति की शंका न होने से उनके अनावृत्ति का क्रम उपसंगार सूत्र में नहीं बताया इस अभिप्राय से वाक्य लिखते भाष्कर भगवान वैमुतिक न्याय को दिखाने के लिए कि सम्यक दर्शन विध्वस्त तमसानतु नित्य सिद्ध निर्वाण पारायण सिद्धा एव अनावृति तो जो सम्यक ज्ञान से मनुष्य शरीर में रहते रहते ही समूल अध्यास निवृत्त हो गया है जिनका नित्य सिद्ध निर्वाण यानी निर्विशेष ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म का अर्थ है निरुपाधिक ब्रह्म और पारायणान उसी में मानव शरीर में रहते रहते ही निष्ठ हो गए हैं ब्रह्मनिष्ठ हो गए हैं निरंतर ब्रह्म में ही उनकी अहंता सुस्थी रहे ऐसे जो हैं उन्हें कहा जा रहा है नित्य सिद्ध निर्वाण परायण जीवन मुक्त उनकी तो कहते हैं अनावृति सिद्धा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयना प्राप्त विमुति स्थिति ब्रह्म निर्वाणी जा रहा है ब्रह्म विदापनोति परिशेष तो ब्रह्म ज्ञान जिस शरीर से हुआ उस शरीर का पात होते ही निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति होनी ही होनी है चाहे वो ब्रह्मलोक में ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान हो या मानव शरीर में हो तो उनके तो मुक्ति के विषय में कोई संशय नहीं है मुक्त ही हैं वे उनका जन्मांतर होना ही नहीं है सगुन उपासक में से ऐश्वर्य होने के कारण देवताओं का जैसे जन्मांतर होता है देवताओं का ऐसे इनके जन्मांतर की आशंका हुई उसका निराकरण करने के लिए अनावृत्ति का क्रम बताया गया आगे कहते हैं तदाश्रयन इत्यादि से कि तदाश्रयन एवं ही सगुण शरणानाम अपि अनावृत्ति सिद्धि इति। तदाश्रयन इसमें तत्शब्द का अर्थ है नित्य सिद्ध निर्वाण ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान सम्यक ब्रह्म ज्ञान उसके आश्रय से ही तन उसी से ही सगुण शरण जो है का मतलब सगुण ब्रह्म उपासक है उनकी भी अनावृत्ति होनी है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही निर्गुण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही अनावृत्ति होती है तो जिनको निर्गुण ब्रह्म ज्ञान यहीं पर हुआ है उनकी अनावृत्ति होगी इसके विषय में क्या कहना है थोड़ी टीका है टीका को देखिए एक वाक्य सगुण विदाम आवृत्ति प्राप्त हो सम्यक दर्शन आश्रय एव अनावृत्ति साधिता तो सम्यक दर्शन द्वारा ही उनकी अनावृत्ति बताई गई किनके सगुण सगुन उपासकों की निर्गुण ब्रह्म सम्यक ज्ञान है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान तो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मलोक में प्राप्त करके ही अनावृत्ति को वे प्राप्त करते हैं ये बताया गया अतः स्वतः एवं सम्यक दर्शीना आवृति शंका न इति किमुच्यम ये क्या कहना है जिनको मानव शरीर में रहते रहते ही निर्विशेष ब्रह्म बोध हुआ उनकी आवृत्ति नहीं होगी इसके विषय में क्या कहना है ये कहा गया आगे है अनावृति शब्दार्थ अनावृत्ति शब्दार्थ इत्यादि का अवतरण टीका में कि यत्र अध्याय समाप्ति तत्र पदमात्रस्य अभ्यासो दर्शित पूर्व में तीन अध्याय के समाप्ति पर अंतिम सूत्र के अंतिम पद की मात्र आवृत्ति बताई गई है अभ्यास कहते हैं आवृत्ति को वो अध्याय की समाप्ति की द्योतक है अंतिम पद की आवृत्ति और यहाँ पर पूरे सूत्र की आवृत्ति की जा रही है वह पूरे शास्त्र के समाप्ति की द्योतक है ये कह रहे हैं यह सूत्र सेव व्यासात शास्त्र समाप्तिर इत्याह अनावृति शब्दात तो भाष्य में है अनावृति शब्दात अनावृति शब्दात इति सूत्राभ्यास शास्त्र ये जो है। शास्त्रीसमाप्तिमती हैं अब भाष्य में पूरा हुआ टीकाकार अहार लिखते हैं टीका ्रमक्य वेदात अवधारय वाक्या स्मृतितर्काद्रकार विरोध पाधन सपत्ति दर्शिता तस्वेदी साधन सपन्न श्रवणसमस्तप्रतिबंध सेखंडात्मक संबोधा निश, निश्कल, सो चिदानंद, आत्मना इति सिद्धम ये पूरा एक वाक्य है पूरे शास्त्र का चारों अध्यायों का आ, जो प्रतिपाद्य विषय है उसका स्पर्श करते हुए ये उपसंगार वाक्य लिखा है प्रथम अध्याय है समन्वय अध्याय उसमें उपनिषदों का ब्रह्मात्म एकत्व एक में समन्वय बताया गया तो इसलिए कहते हैं समन्वय उक्तियां ब्रह्मात्म एकत्व एक वेदांत प्रमाणकत्व अवधारय तो समन्वय से ब्रह्मत्म में, में समन्वय बताया गया प्रथम अध्याय के द्वारा और उसमें ये दो तो जिसमें समन्वय है उपनिषदों का यानी उपनिषदों का तात्पर्य विषय जो है ब्रह्मात्म एक वह वेदांत प्रमाणक है किसी भी ग्रंथ को प्रमाण माना जाता है उस ग्रंथ का तात्पर्य जिस विषय में है उस विषय में वो ग्रंथ प्रमाण माना जाता है तो उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्मात्म तो में होने से ब्रह्मात्म तो हो जाएगा उपनिषदों का प्रमेय और उपनिषद हो जाएंगे प्रमाण तो वेदांत है उपनिषद तो उनका प्रमेय जो ब्रह्मात्म तो है उसमें वेदांत प्रमाणकत्व उपनिषद प्रमाण निश्चित करने के लिए निश्चेतुम निश्चित करने के लिए जो हो वाक्यार्थ ज्ञान है तत्वमशादी वाक्यार्थ ज्ञान होगा अहम ब्रह्मा समितकार ज्ञान ब्रह्मात्म एकत्व विषय ज्ञान उपनिषद तात्पर्य अर्थ का ज्ञान उसे कहा जाएगा वाक्यार्थ ज्ञान अहम इस ज्ञान में जो स्मृति स्मृति और सांख्यादि के द्वारा प्रयुक्त तर्काभास आदि का विरोध आपात प्रतीत होता है स्मृत्याभास तथा तर्काभास आदि का जो आपात्र प्रतीयमान विरोध उसका परिहार द्वितीय अध्याय में हुआ इसलिए कहते हैं वाक्यार्थ ज्ञाने स्मृति तर्कादि सर्व प्रकार विरोध परिहित परमात्म एक ज्ञान ठीक ठीक निर्धारित नहीं हो पाएगा जब तक आ, स्मृतिय, सांख्यादी स्मृतियों में स्मृत्याभास का निरूपण नहीं होगा विरोध परिहार नहीं होगा इसलिए द्वितीय अध्याय है और तृतीय अध्याय में फिर ब्रह्मात्म तो का ज्ञान सबको नहीं होता उपनिषद अध्ययन से भी जब तक अधिकारी के लिए वर्णित जो विशेषण है साधन चतुष्ट उससे संपन्न नहीं होता इसलिए साधन चतुष्ट का वर्णन एक प्रकार से हुआ ब्रह्म विद्या के साधनों का तृतीय अध्याय में वो कहते हैं कि साधन संपत्ति दर्शिता तीसरे अध्याय से साधन संपत्ति बताई गई और तस्मात विवेक आदि साधन संपन्नस्य से तो तृतीय अध्याय के द्वारा प्रदर्शित साधनों का अनेकों जन्मों तक अनुष्ठान करके जो नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि साधन चतुष्टय से संपन्न हुआ उसके अंदर जो श्रवनादि के आवृत्ति से निवर्त्य दोष यदि है तो चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में उच्च अधिकरणों से बताया गया श्रवनादि का आवर्तन और उन श्रवणादि के आवर्तन से प्रमाण विषेक संशय प्रमे विषय विपर्य आदि की निवृत्ति ये दोष भी चित्त में रहेंगे तो ज्ञान नहीं हो पाता इसलिए श्रवणादि की श्रद्धा पूर्वक आवृत्ति से जो प्रमाण विषेक संशय विपर्य प्रमेय विषेक संशय विपर्याय उनसे भी जो रहित निर, हो गया वो दोष भी निरस्त हो गए जिसके वो कह रहे हैं कि श्रवणादि आवृत्ति निरस्त समस्त प्रतिबंध से श्रवणादि की आवृत्ति के द्वारा ये प्रमाण विषयक दोष प्रमेय विषयक जो संशय विपर्य नामक दोष है वो सब निवृत्त हो गए जिसके तो निरस्त समस्त प्रतिबंध उसे क्या हो जाता है अखंडात्म संबोधात् अखंड आत्मसंबोध संबोध है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार इसे अखंड आत्मसंबोध कहा जाता है सम्यक ज्ञान और उससे फिर समूल बंध ध्वंसे सती और अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से जो बंध शब्दित तो अध्यास है और मूल शब्दित जो उसका कारणभूत मूल अविद्या है उसके सहित तो अध्यास की निवृत्ति हो गई ध्वस हो गया मतलब तो बाद हो गया अध्यास का बाद हो जाने पर आविर्भूत निष्कलंक अनंत स्वप्रकाश चिदानंद आत्मस्वरूप चिदानंद जो उसका वास्तविक स्वरूप है निर्विशेष ब्रह्म भाव तो निर्विशेष ब्रह्म को बताने के लिए कहा गया कि वो निष्कलंक है वह आनंद स्वरूप ही है ना उसमें कोई कलंक यानी दोष नहीं है निर्दोष है निष्कलंक तो निर्दोष और जो अनंत है का मतलब देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद से रहित है अंत शब्द का अर्थ है परिच्छेद अनंत का अर्थ हो जाएगा परिच्छेद रहित देश तक कालतः वस्तुत परिच्छेद रहित जो आनंद वो कैसा तो सो प्रकाश चिदानंद चिदानंद यानी चेतन स्वरूप आनंद तो स्व प्रकाश जो चिदानंद है उसी रूप से अवस्थान ये मोक्ष है इति सिम ये सिद्ध हुआ वो चाहे मनुष्य लोक में हो इस प्रकार का स, वो अखंडात्म संबोध या ब्रह्मलोक में हो ये अखंडात्म संबोध होने पर समूल अध्यास का बाद हो जाता है समूल अध्यास का बाद होने पर ही ये जो निष्कलंक अनंत स्वप्रकाश चिदानंद रूप से अवस्थान रूप मोक्ष है इसी को अनावृत्ति कहते हैं इसी को मुक्ति कहते हैं विधेयक कैबल्य कहते हैं वो सिद्ध होता है इति श्रीमत अच्छा ये तीन श्लोक इनके मंगलाचरण के हैं पांच दस मिनट में इसको पूरा कर लिया जाए तो आज ये पूरा ही होगा अगस्त भी पूरा हो रहा है ना इस महीने में पांच दस मिनट रुक लेना हम्म तो ये तीन श्लोक हैं इनको पूरा कर लेते हैं महीने की भी समाप्ति अपने ग्रंथ की भी समाप्ति हो जाएगी ंथात वीक्ष सम्य मती शारीरक्यता व्याख्या सामे अतरयामी जगत्साक्षी वह अतोत्र दोषो अतूत्र दोषोशंक्य सामदेशे शासला वक्षण वक्ष पार्शे करतलुगले कौस् दयांच सीतां सीता कोदंडदीक्षाभयवर युता सरा संग सीतीय हृदयनना भाष्य रत्न प्रभाख्या स्वात्मानंदय कलुद्धा रघु रघुवर चरणाम भोज युग्म तो हैं इन दो श्लोकों का एक साथ अर्थ है इसलिए द्वितीय श्लोक का जो पूर्वार्ध है उसको पहले देखिए अंतर यामी जगत साक्षी सर्वकर्ता रघुद रघुद्व रघुद्व यानी राम रघु उद्वह का अर्थ है रघुकुल की को पहुंचाने वाला उत्कर्ष रघुकुल के उत्कर्ष को ऊपर पहुंचाने वाले तो रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले वो कौन है राम रघुकुल में यदि राम का अवतार न होता तो इतना प्रसिद्ध रघुवंश न होता राम राम जी ने रघुवंश की कीर्ति को बढ़ाया इसलिए उन्हें कहा जाता है रघु उद्वह ऊपर वह का अर्थ है प्राप्त कराने वाला वह प्राप्ण धातु है ना उत्कर्ष प्राप्त कराने वाला किसको तो रघु यानी रघुकुल को तो रघुकुल को उत्कर्ष प्राप्त कराने वाला वो है राम रघुकुल की कीर्ति अभी भी चली आ रही रघुकुल रीति सदा चली आई उन्होंने अपने आचरण से जो है ये सिद्ध कर दिया वो कौन है वो राम मात्र दशरथ पुत्र ही नहीं है ये राम भक्त हैं भाष्य प्रभाकार तो वे राम का स्वरूप बताते हैं कि अंतर्यामी ये तीन विशेषण है रघु वो के अंतर्यामी है जगत साक्षी है और सर्व करता है तो अंतर्यामी का अर्थ है जो अंतर्यामी ब्राह्मण में वर्णित परमात्मा वही वो रघु रघु उद्वह है राम है अंतर्यामी बृहदारण्य उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण के अंतर्यामी रूप से बताए गए परमात्मा और वे जगत साक्षी हैं। सारे जगत के अवभाषक है तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति यह श्रुति जिसे तमेव तस्य भाषा तस्विद विभाति कहती है वे ये वह है परमात्मा है जगत के अवभाषक और सर्वकर्ता राम वो है जो वो कार्य मात्र के आकाश आदि समस्त जगत के करता है का मतलब तस्माद, तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत आकाशाद वायु वायु अग्नि इत्यादि श्रुति आकाश आदि जगत का कारण जिसे बता रही है ब्रह्मानंदवल्ली में वर्णित ब्रह्म वो है सर्वकर्ता <coughs> उपाधि को लेकर के ये जो हैं ऐसे रघुद वह राम वे सर्व करता है इसका ज्ञापक प्रमाण कोई जो कुछ भी हो रहा है वो राम ही कर रहा हैं वो क्या चौपाई है उमा है राम गोसाई ईश्वर सर्वभूता नाम का अनुवाद है हे उमा जैसे कठपुतली को नचाने वाला, जो कठपुतली का नाच दिखाने वाला व्यक्ति होता है वो नचाता है ऐसे राम आज भी अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में विराजमान रह करके सारे प्राणियों को नचा रहे है का अर्थ है उनसे तत्त कार्य कर रहा है। उनके अंदर बैठ करके वही कार्य करा रहा है इसलिए सर्व करता है जो कुछ भी हो रहा है वो उनसे हो रहा है और जीव केवल उनके द्वारा हो रहा है उसका अभिमान करता है मैं करता हूं करके बंधन में आ जाता है करते हैं वो कहे इसका ज्ञापक कोई प्रमाण तो प्रमाण बता रहे हैं वितिशासनाथ एस व साधु तम साधु कर्म कार्य थी यम उन्नी सते इत्यादि जो श्रुति है वो बता रही है कि सब कार्य परमात्मा ही करा रहे हैं इस श्रुति के आधार पर फिर गीता ईश्वर सर्वभूता ये बताती है और तो, तुलसीदास जी ने आ, राम गोसाई सब नचा रहे करके वो कहा चौपाई में लेकिन इनका मूलभूत वेद वाक्य है एस एव, एस एव साधु कर्म यम उन्नी सत्य इत्यादि श्रुति तो ये श्रुति कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के विकार रूप कार्यक्रम संगातों के द्वारा तत्त कार्यक्रम संगातों के द्वारा ये राम ही करा रहे हैं इसलिए सर्व करता है तो सब प्राणियों के द्वारा जो भी चेष्टाएं हो रही वो राम करा रहे हैं तो शारीरक मीमांसा भाष्य की जो हो भाष्य रत्न प्रभा नामक टीका है इसका लेखन ये व्याख्यान वो किसने किया सब कुछ सर्वकर्ता राम है तो ये व्याख्या भी राम ने की है ये है। इस इस व्याख्या के भी रचयिता मैं नहीं हूं मुझे निमित्त बना करके उन्होंने किया कठपुतली थोड़ी नाचती है वो नचाने वाला वो सूत्रधार वो चाहता है ऐसे ही मेरी क्या हिम्मत है कि मैं करूं उन्होंने इसलिए वो सर्व करता है। तो ऐसा लगाना कि यह सर्व करता रघु उद्वह यह उन्होंने मुझे ऊपर से जोड़ देना कि उन्होंने मुझे जैसी प्रेरणा दी यथामति अने जैसी मेरे बुद्धि को प्रेरणा दी वैसा मैंने नानाविध ग्रंथों का ईक्षण किया ये जो ब्रह्म सूत्र है ब्रह्म सूत्र का भाष्य है और इस भाष्य रत्न प्रभा का आ, लेखन करने से पहले मैंने भाष्य का ब्रह्म सूत्र ब्रह्म सूत्र का भाष्य उपनिषद उनका भाष्य और अनेक विवरण प्रमे आदि ग्रंथों का नाना ग्रंथों का ईक्षण किया है विशेष रूप से अवलोकन किया है अवलोकन करके ज, कैसे तो यथामति, यानी जैसे उस सर्वकर्ता ने मेरी बुद्धि को प्रेरणा दी ऐसा ऐसा में करते गया और फिर वो शारीरक से भाष्य से व्याख्या सताम मुदे कृता ऐसे लगाना सतामुदे मुदे इसमें सत शब्द का अर्थ है सज्जन जो ब्रह्म सूत्र के भाष्य के गहराई को समझना चाहते हैं भाष्यार्थ को ठीक ठीक समझना चाहते हैं भाष्यार्थ के जिज्ञासु हैं उन्हें यहां पर सत शब्द से लेना भाष्यार्थ जिज्ञासु और उनको हर्ष हो जाए आनंद हो जाए हा मुद हर्ष तो उनको आनंद हो जाए इसके लिए चतुर्थी है मुदे शारीरक्य से शारीरक है ब्रह्म सूत्र और उसका भाष्य वो है शंकर भाष्य ब्रह्म सूत्र का और उसकी व्याख्या कृता उसकी व्याख्या मैंने की मैंने किया नहीं मेरे द्वारा कराई गई उन्होंने कराई जैसे जैसे प्रेरणा दी ऐसी ऐसी तो इसलिए सर्वकर्ता उनको बता इसलिए इस टीका में यदि यह टीका मैंने नहीं लिखी है उन्होंने कराई है मेरे से तो इसमें यदि कोई दोष खोजने के लिए जाएगा तो दोष खोजना नहीं चाहिए जैसे उपनिषदों में आता है ना येरी ये छांदोग्य में वो कर्मांग उपासनाओ में कोई दोष बताता है कि तुमने यहां ये यह दोष किया तो कहा कि इसकी देवता वो है वो तुम्हे हा तो ऐसा यहाँ पर कहते हैं कि अतः यानी इसलिए जिस कारण से उनकी प्रेरणा से ये हुआ है इसलिए अत्र यानी अस्याम भाष्य रत्न प्रभा टीकायाम दोषो असंख्य दोष की शंका का कोई स्थान नहीं है दोष की शंका नहीं करनी चाहिए अशंक्य है दोष लेकिन भगवान में भी दोष खोजते हैं जो निर्दोष है यदि दोष खोजना ही है तो लोगों को तो उसको फिर वो भगवान के द्वारा बना भगवान की प्रेरणा से हुई जो ये व्याख्या है निर्दोष इसमें भी जो दोष खोजेंगे तो भगवान देखेंगे इसलिए कहते अश्याम दो सो असंख्य आगे है तीसरा श्लोक ये टीका की महत्ता बता रहे हैं ये टीका राम जी के द्वारा हुई है ना इसलिए वो चाहती हैं कि राम का संग हमें हमेशा मिले कौन टीका ऐसा रूपक बना रहे तो ये जो भाष्य रत्न प्रभा नामक टीका है इसने देखा राम जी को कि मैं राम के कौन से अंग का आश्रय ले सकती हूं ऐसा देखा उस टीका ये भाष्य रत्न प्रभा टीका ने तो देखा कि सब में कोई ना कोई पहले से ही कब्जा करके बैठा हुआ है राम जी के अंगों में तो हम कहा से अंग का आश्रय ले लें पहले से ही जो बैठे हैं उनके सिर पर जाकर के तो बैठना संभव नहीं है कहेंगे जगह खाली नहीं है तो कोई ना कोई खाली राम जी का अंग मिल जाए जिसका सहारा लेकर के हम बैठ जाए ऐसा बहुत मनन किया इस टीका ने कहते हैं। टीका को एक चेतन के रूप में एक कल्पना करके उपक के माध्यम से कह रहे हैं कि खूब टीका ने मनन किया और फिर उसे राम जी का एक अंग खाली दिखा और उसी में जाकर के आश्रय लिया वो राम जी के चरण युगल चरण कमल युगल खाली दिखे उसमें कोई बैठा हुआ नहीं दिखा तो ये टीका जा करके उसी रामजी के चरण युगलों के शरणापन्न हुई ऐसा यहां पर वर्णन किया जा रहा है कि पहले देखा कि रामजी के एक एक अंगों को वक्षसी अक्षण और पार्शे और करतल युगले ये चार अंग बताए गए तो भाष्य रत्न प्रभा ने देखा कि राम जी के वक्ष स्थल का मैं आश्रय लूं, वहां पर जाकर के उनका संग प्राप्त कर लू लेकिन वहां पर देखा कि कोई ना कोई बैठा हुआ ही है और राम जी के आंखों को देखा तो वहां भी कोई ना कोई बैठा हुआ ही मिला तो पार्श्व को देखा कि पार्श्व में बैठ जाए कहते उसमें भी कोई ना कोई बैठा हुआ मिला और करतल युगल में चरण क्या नाम कर कमल में बैठने का उसका आश्रय लेने का सोचा तो वहां भी कोई ना कोई बैठा हुआ मिला कही ये जो चार अंग है रामजी के उसमें किसको किसको देखा इस टीका तो कहते वक्षसी कौस्तु भाभाम क्ष ऐसे लगाना वो वीक्ष है ना आगे उसी श्लोक के पूर्वार्व में अंत में दूसरा पद तो वक्ष वीक्षजी तो के वक्ष स्थल में कौस्तुभ मनी है ना और उस कौस्तुभ मनी की जो आभा है प्रभा है उस प्रभा को देखा और उन्हें जाकर के बैठेगी तो उस प्रभा के सामने हमारी क्या फिर महत्ता रहेगी हम कैसे वहां रहे हैं? तो कौस्तुभ की प्रभा को वहां देखा वक्ष में इसलिए उसे छोड़ना पड़ा वहां पहले से कब्जा है तो देखा कि आंख में तो कहा कि आंख में देखा तो भगवान राम जी के आंखों में दया बैठी हुई उनको दिखी इस भाष्य रत्न का ने देखा कि आंख में बैठ में तो आंख में देखा कि दया है वो करुणा सागर है ना तो वो देखते हैं दुखी को तो वो सहन नहीं कर पाते करुणा मूर्ति है तो कहते हैं अक्षण हो दयाम वीक्ष ऐसा लगाना तो कहा फिर पार्श्व में तो पार्श्वे सीताम वीक्ष तो पार्श्व में देखा सीता को फिर दूसरे पार्श्व में बैठ जाती दो पार्श्व होते हैं तो दूसरे पार्श्व में तो सीता को उपलक्षण समझना लक्ष्मण का भी तो लक्ष्मण है ना एकता, तरफ राम दरबार में तो पार्श्वे सीता विक्षभ सीता को देखा तो कहा कर कमलों में बैठ जाती दो कर कमलों में से किसी एक में लेकिन वो भी खाली नहीं देखे एक हाथ में तो है कोदंड दीक्षा धनुषान उठाया हुआ है और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है ये अभय मुद्रा ये है तो इसलिए दोनों को देख करके दो हाथों में वो नहीं हो पाया तो तीसरे के विषय में कहते हैं तो ये सब खाली अब खाली कोई राय नहीं तो वीक्ष ंग तो फिर ये ये देख रही है कि स्वस्या कह रामांग संग तो मेरा जो है राम के कौन से अंग में संग हो सकता है इति विक्ष ऐसा चिंतन इति हृदय में इम यानी ये जो व्याख्या है इस व्याख्या ने हृदय में खूब मनन किया चिंतन किया और भाष्य रत्न प्रभाख्या एक नामक जो ये टीका है इसने खूब चिंतन किया और अंत में देखा कि रघुवर भोज युग्म ये खाली यहां भी कोई आया नहीं है इसमें तो रघुवर भोज युग्म प्रपन्ना उनके शरण गई रण कमल के वहां पर बैठी कौन बैठी मैंने अपने ग्रंथ को रखा ऐसा नहीं जैसे वो जी कहते हैं कि भक्ति ने ही ये वाक्य पुष्पों उपहार भगवान के चरणों में रखा है भक्ति राधा वाक्य पुष्पोपहार ऐसा आता है ना ऐसे यहां पर कहते हैं ये टीका स्वयं ही भगवान के चरणा विंदो में जा करके शरणागत हो गई प्रपन्ना की सभी अभिलाषा से तो कहते हैं स्वात्मानंद एक लुब्धा तो स्वात्मानंद की मात्र एक आशा से लोभ से आशान्वित होकर के लुब्ध होकर के लोभी बनकर के स्वात्मानंद की लोभी बनकर के स्वरूपानंद की लोभी बनकर के उसमें चली गई में इति इति गोविंद भगवत शंकर कृतो शारीरकमीमसाभाष्येमहरीचार्य श्रीमद्गोविंद्य श्रीमद्शंकर चतुर्थ पाद सीदम इति श्रीमत परमहंस श्रीमत्परमसपरिवराजकाचार्य गो, गो गो श्री गोपाल सरस्वती पूज्यपादशिष्य श्रीगोनंद शीरकमीमस व्याख्यारत्न प्रभायाध्या चतुर्थ पद स ओं पूर्णमद पूर्णस्य ओम शांति शांति ओ शातिशाशा शरण शंकरचार्यव पादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्मे मूर्ति भेद विभागिने यो व्योम देहाय दक्षिणा मूर्त नम ओम शांति शांति शांति, शांति थोड़ा कल तो दोनों समय ये चलाएंगे